सर ये जो अलग अलग ब्रांच के ऑफिसर्स को मिलाकर जो स्पेशल टीम बनाई गई थी उसी टीम के एक डिटेक्टिव ने ढूंढा है ने जवाब दिया पता है आपको इसने वहाँ के सर्विलांस वीडियो की मदद से ही इस व्हीकल का पता लगाया हम लोगों ने इतनी बार वीडियो देखा लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला लेकिन इसने तो सीसीवी फुटेज में से ही क्लू निकाल लिया स्पेशल टीम मतलब ये पक्का देवाशीष मुखर्जी ही है विक्रांत मन ही मन सोचने लगा बता है सर ये गाड़ी कौन सी थी ऐसा लग रहा था कि सुनिधि को भी इस बात से जलन हो रही थी कि उसके ब्रांच को इस काम में सफलता नहीं मिली ये बस थी स्कूल बस येलो कलर की स्कूल बस मकबरे में चोरी करने वाले चोर वहां का सामान स्कूल बस से भरकर ले गए थे स्कूल बस कमाल है। विक्रांत शॉक्ट रह गया हाँ स्कूल बस हमारी टीम ने कई बार ये वीडियो देखा लेकिन इस बस को नोटिस नहीं किया सुनिधि ने कहा लेकिन वो डिटेक्टिव है ना क्या नाम है उसका हाँ देवाशीष देवाशीष मुखर्जी उसने ही इस स्कूल बस को नोटिस किया दरअसल जिस टाइप की ये बस थी वैसी स्कूल बस इगतपुरी में है ही नहीं और फिर इसी शक पर जब उसने आगे का इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि इस स्कूल बस पर लगा नंबर प्लेट फर्जी है और फिर बाद में इस बस को पकड़ लिया गया ओ विक्रांत को थोड़ा और झटका लगा सच बात है भला किसी को स्कूल बस पे कैसे शक हो सकता है इन चोरों ने भी बहुत सही दिमाग लगाया वहाँ ऐसी सामान चुराने के लिए स्कूल बस का सहारा लिया वो भी उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बहुत शातिर चोर है लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर ये देवाशीष को ये सब बात कैसे पता चली विक्रांत कुछ सेकंड तक यही सब सोचता रहा फिर उसने अचानक से कहा अच्छा ए, ए, एक बात ये बताओ कि जब गाड़ी का नंबर प्लेट फर्जी था तो फिर उसको पकड़ा कैसे और सामान कैसे बरामद हुआ अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है सुनिधि ने कहा इन लोगो ने वहाँ मकबरे के आस लगे सीसी फुटेज में देखते हुए पता लगाया उन लोगों ने पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल डाला और फिर जहाँ जहाँ से बस निकली सब नोट करते गए बाद में वो बस एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री के बाहर खड़ी मिली थी और वहीं से स्कूल बस में रखा हुआ सारा सामान भी बरामद हो गया था अच्छा ये बताओ उन चोरों का क्या हुआ उसे अरेस्ट किया या नहीं और हाँ वहाँ से वो गोल्डन पिलर मिला के नहीं विक्रांत ने सवाल किया गोल्डन पिलर मतलब अभी ये सब तो नहीं पता चला सुनीत ने जवाब दिया अभी तक तो कोई डायर अपडेट नहीं आई है बस इतना ही पता चल पाया है वैसे नैना मैडम ने देव सिंह को वहाँ क्राइम सीन पर भेजा है अभी तो बस ये है कि हमारी मेहनत पूरी बेकार हो गई। अरे छोड़ो ये सब अब तुम्हें जैसे ही कोई नई अपडेट मिलती है तो मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म करना विक्रांत ने कहा फिर उसने फोन रख दिया फोन रखते ही अचानक ऐसी उसे ध्यान आया की जब वो यहाँ अंदर आ रहा था तब गेट के पास में देवाशीष कुछ लोगो के साथ खड़ा था वो किसी से बात कर रहा था शायद वो लोग एक्सपर्ट्स थे जिनके साथ देवाशीष कुछ डिस्कस कर रहा था ये बड़ी अजीब बात है उस वक्त देवाशीष को वहाँ होना चाहिए जहाँ से चोरी का सामान बरामद हुआ है लेकिन ये यहाँ वापस क्या करने आया है और उसके साथ जो आदमी था वो मुझे पुरातत्व विभाग का कोई एक्सपर्ट लग रहा है वो भला यहाँ क्या करने आया है कुछ कुछ तो जरूर गड़बड़ है हो सकता है की इस पुराने मकबरे के साथ कोई प्रॉब्लम हो विक्रांत मन ही मन सोचने लगा फिर उसे एहसास हुआ कि यहाँ मकबरे के भीतर काफी कीमती सामान पड़ा हुआ है जिसे चोर यहाँ पर छोड़कर गए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है शायद इसीलिए ये देवाशीष दोबारा से यहाँ कर आया है देवाशीष मुखर्जी वर्ली पुलिस स्टेशन का ऑफिसर था और वो यहाँ पर वर्ली पुलिस की ही तरफ से काम करने के लिए आया हुआ था ऐसा लग रहा था कि अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में वर्ली पुलिस ही सबसे आगे चल रही थी ऐसा लग रहा था कि ये केस अब वर्ली पुलिस ही सबसे पहले सॉल्व करेगी हाँ। विक्रांत ने जोर की जम्हाई ली उसका शरीर काफी भारी हो रहा था विक्रांत को काफी थकान भी महसूस हो रही थी तभी विक्रांत को याद आया कि वो पिछली रात ढंग से सोया नहीं था उधर रात में फूल मंडी में जाकर कासिम और उसके गैंग को अरेस्ट करने के बाद से लेकर अभी तक उसे एक बार भी आराम करने का मौका नहीं मिला था इस वजह से अभी उसे काफी जोर की नींद आ रही थी क्या हुआ उन लोगों को खजाना मिल गया मतलब चोरी का सामान मिल गया क्या विक्रांत की बातें सुनने के बाद तारिक ने यह अनुमान लगा लिया था विक्रांत के पास भी कुछ छुपाने के लिए नहीं था सो तो उसने सारी बात तारिक को सच सच बता दी सब कुछ सुनने के बाद तारिक ने कहा इसका मतलब क्लियर है कभी भी चोरी का सामान किसी फैक्ट्री के बाहर ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा अच्छा ये बताइए कि वो गोल्डन पिलर मिला क्या उसके बारे में कुछ पता लगा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि अभी इस बारे में कोई खबर नहीं है इसके बाद दोनों वहां से निकलकर बाहर आ गए और फिर मुंबई के लिए चल पड़े वैसे भी वहां रुकने का को कोई मतलब नहीं था अब वहां से कुछ और नहीं पता चलने वाला था रास्ते में वापस आते समय ही विक्रांत को एक अपडेट मिला सुनने में आया कि वर्ली पुलिस स्टेशन वालों की टीम ने मकबरे से चोरी हुए सामान को भी बरामद कर लिया है लेकिन वहाँ से कोई भी गोल्डन पिल्लर नहीं मिला है और न ही अभी तक चोरों का कोई सुराग मिल सका है जिस बंद पड़ी फैक्ट्री के वेयर हाउस से ये सामान बरामद हुआ है वहां पर कोई और नहीं मिला और ना ही वहाँ किसी के आने जाने का कोई सबूत मिल सका है देव सिंह पहले ही वहाँ पहुंच चुका था और वहाँ उसने पता किया कि चोरी के सामान में गोल्डन पिलर है ही नहीं विक्रांत जानता था कि वो गोल्डन पिलर राष्ट्रीय संपदा है और अगर इस तरह की कोई चीज मिलती है तो फिर पूरे देश में अब तक इसकी खबर फैल चुकी होती लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है ऐसे में इसके सिर्फ तीन ही रीजन हो सकते है पहला कारण तो ये हो सकता है की हो सकता है की चोरों ने गोल्डन पिलर को कहीं और ठिकाने पर लगा दिया हो सकता है उन लोगों ने सिर्फ पुलिस को भ्रमित करने के लिए वहां फैक्ट्री के पास थोड़ा बहुत सामान छोड़ दिया हो और असली माल यानी कि गोल्डन पिलर अपने साथ लेकर चले गए लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर इन चोरों को पकड़ना और भी मुश्किल है दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि वहां मकबरे के भीतर ऐसा कोई गोल्डन पिलर रहा ही ना हो।, हो सकता है कि ये सब सिर्फ एक झूठी अफवाह हो चोरों को वहां से ऐसा कुछ मिला ही ना हो या तीसरी चीज भी दूसरे वाले से मिलती जुलती हो सकती है हो सकता है कि ये केस किसी गोल्डन से रिलेटेड ही ना हो क्या पता तारीख द्वारा बताई गई बात महज एक झूठी अफवाह हो और इसका केस से कोई लेना देना ही पहुंच पाया वली पुलिस ब्रांच का जासूस देवाशीष मुखर्जी भी अभी तक मुजरिम की पहचान नहीं कर पाया ऐसे में अभी भी डीएन नगर ब्रांच के डिटेक्टिव के लिए रेस बाकी है अभी भी ये लोग चाहें तो केस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं विक्रांत के पास अभी भी केस को हल करने का पूरा मौका है